हेलो हेलो हेलोशर सर हमें और आदमियों की जरूरत है खबर मिली है कि साजिद चिंचपोकली में सुलेखा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 पर छुपा हुआ है देव ने जल्दबाजी में टीम लीडर पुष्कर के पास फोन करके कहा सर साजिद खान वहीं पर है हम लोग बस वहां पहुंचने वाले हैं आप और बैकअप भेज दीजिए देव सर अमित ने अपने फोन में कुछ चेक करते हुए कहा सर यहाँ तो सुलेखा अपार्टमेंट के नाम से कई सारी बिल्डिंग है और हमें खालिद ने सिर्फ फ्लैट नंबर एक सौ दो बताया अब किस बिल्डिंग के एक सौ दो नंबर फ्लैट में जाएंगे अच्छा तो उसके पास मैसेज करो फिर से देव ने कहा सर उन लोगों ने दोबारा से पूछ लिया खालिद बता रहा है कि उसे बिल्डिंग एग्जैक्ट नहीं पता है फिर अमित ने हल्की सांस लेते हुए कहा तब फिर हमारे पास एक ही रास्ता है हम कुल छः लोग हैं हम सभी डिवाइड हो जाते हैं और एक फ्लैट में जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दें या फिर हम टीम के आने का इंतजार कर सकते हैं नहीं हम वेट नहीं कर सकते विक्रांत ने तुरंत ही कहा वहां खालिद के पास भले ही श्रेयस और दूसरे पुलिस वाले हैं लेकिन खालिद बहुत शातिर है अगर उसने कहीं साजिद तक ये खबर पहुंचा दी पुलिस उसे पकड़ने जा रही है तब तो फिर वो तुरंत भाग जाएगा फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा देखो अभी रात का टाइम है वहां टोटल छः अपार्टमेंट है न हाँ सर सुलेखा के छह अपार्टमेंट है अमित ने जवाब दिया ठीक है फिर हम तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड होकर उसे खोजना शुरू करेंगे ओके सर देव ने जवाब दिया इसके बाद उसने हथकड़ी वॉकी टॉकी सभी में बांट दिया उस वक्त देव ने अपने हाथ गन भी रखी हुई थी वो गन श्रेयस राव की थी देव गन चलाने में एक्सपर्ट था लेकिन काफी शॉर्ट टेंपर था बात बात में गन निकाल लेता था उस वजह से इस वक्त उसकी गन डिपार्टमेंट द्वारा जब्त कर ली गई थी श्रेयस भी उसके हाथ में अपनी गन देना नहीं चाहता था लेकिन विक्रांत और अन्य पुलिस वालों के दबाव में आकर उसने देव के हाथ में अपनी बंदूक रखी थी देव के पास गन चलाने का काफी एक्सपीरियंस था वो पहले भी कई सारे क्रिमिनल्स को ठिकाने लगा चुका है लेकिन आज यहां पर लीडर विक्रांत ही था क्योंकि तो के के बर्बरता से खालिद को पीटा था उससे विक्रांत की इज्जत बढ़ गई थी एक बात तो सबको समझ में आ चुकी थी कि अगर विक्रांत ने इंटरनेट कैफे पर साजिद की गर्लफ्रेंड को गुंडों से ना पिटवाया होता तो पुलिस को साजिद के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता विक्रांत ने बहुत तेजी से और बहुत सटीक डिसीजन लिया था जिसका नतीजा ये निकला कि अब पुलिस जल्द ही साजिद को गिरफ्तार करने वाली है गाड़ी तेजी से चिंचपोकली में बने सुलेखा अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी सभी एजेंट एक्शन मोड में आ चुके थे यहाँ पर एक एक सेकंड काफी इम्पोर्टेंट था सुलेखा अपार्टमेंट के गेट के पास ही उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी वैसे ये अपार्टमेंट कम और चौल ज्यादा लग रहा था क्यूँकी यहाँ पर फ्लैट के नाम पर सिर्फ कमरे बने हुए थे कुल छह चौल थी यहाँ पर वहाँ चौल के मेन गेट से अंदर घुसने के बाद पुलिस वाले तीन दिन के ग्रुप में डिवाइड हो गए। विक्रांत के साथ अमित और सुदेश थे और देव के साथ दो दूसरे एजेंट थे दोनों टीमें एक साथ अपार्टमेंट के गेट के भीतर दाखिल हुई और फिर अलग अलग दिशा में मुड़कर अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी वहाँ कुल छह चौल थे और हर चौल के अंदर घुसकर एक नंबर के कमरे को चेक करना था हो सकता है की साजिद एक नंबर के बजाय किसी और कमरे में भी छुपा हो ऐसे में हर बिल्डिंग के सभी कमरे में घुसकर देखना होगा विक्रांत को लगा कि इस काम में बहुत टाइम लगने वाला लेकिन जैसे ही विक्रांत अपनी टीम के साथ अपार्टमेंट के भीतर दाखिल हुआ तुरंत ही कुछ अजीब हुआ वहां जैसे ही अमित गेट से चौल नंबर एक में दाखिल होने के लिए बढ़ाई था कि अचानक से अमित के ऊपर कोई चीज आकर गिर पड़ी और वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर ही बैठ गया वहाँ की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था की कोई भाग रहा था अमित दर्द से कराते हुए चिल्ला पड़ा साजिद साजिद रुक जाओ विक्रांत और सुदेश दोनों ही शॉक्ड रह गए अभी तो वो लोग यहाँ पहुंचे ही थे और ठीक से रेडी भी नहीं हुए थे साजिद इतनी जल्दी कैसे सामने आ गया विक्रांत भी जल्दी से अमित की तरफ भागा दरअसल अमित पहले ही अपार्टमेंट चौल नंबर एक के भीतर दाखिल हो गया था विक्रांत और सुदेश जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई सारी साइकिल गिरी पड़ी थी उसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है की साजिद ही वो साइकिल अमित के ऊपर धकेल भागा था वहाँ तकरीबन दस बारह साइकिल एक साथ गिरी पड़ी थी विक्रांत तेजी से अमित के पीछे पीछे उसे कवर देते हुए चलने लगा विक्रांत के पीछे सुदेश भी बेहद करीबी से उसका पीछा कर रहा था अंत में वो तीनों चौल के ठीक सामने खड़े थे ये चौल कुल तीन था और कमरा 102 कमरे थे। इसके साथ ही यहाँ बाहर खुले में भी काफी लोग सोए पड़े थे कुछ जमीन पर थे तो कुछ बिस्तर लगाकर जमीन पर सो रहे थे अभी विक्रांत सीढ़ी से ऊपर चलने की तैयारी कर ही रहा था की अचानक से एक और चौंकाने वाली घटना घटित होगी अब अचानक से यहाँ की लाइट चली गई पूरे चौल में अंधेरा छा गया विक्रांत और अमित अब और ज्यादा सावधान हो गए उन दोनों ने तुरंत ही अपनी जेब से फोन निकालकर उसकी फ्लैशलाइट जगा दी जैसे उन लोगों को कुछ नजर आना शुरू हुआ तो उसने देखा कि सामने साजिद दस, लोगों के ग्रुप के साथ खड़ा हुआ था उसने एक बैक पैक भी टांगा हुआ था जैसे विक्रांत और उसकी टीम की नजर साजिद पर पड़ी वो समझ गया की ये सब साजिद के आदमी है दरअसल साजिद अपने मुँह बोले भाई के साथ मिलकर स्मगलिंग का काम करता था उसके अंडर में काफी लोग काम करते थे और शायद ये वही लोग थे साजिद की नजर जैसे ही विक्रांत और उसकी टीम पर पड़ी उसने तुरंत ही अपने आदमी को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया वो लोग भी साजिद का इशारा मिलते ही बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले आगे बढ़ पड़े वो आगे मत आना, हम लोग डीएन एन नगर बनाच से है एक एक की टांगे तोड़कर रख देंगे हम इतने चिल्लाते हुए कहा नहीं, नहीं, नहीं अरे यार विक्रांत तो धीरे से बोलकर अमित को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन अमित ने इतनी तेजी से चिल्लाते हुए बोला कि वहां सभी को पता चल चुका था कि ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। जैसे साजिद को खबर लगी ये लोग पुलिस वाले हैं, वो तुरंत वहां से भागने लगा अमित उसके पीछे पीछे भागा लेकिन तब तक साजिद के गैंग के आदमियों ने अमित को घेर लिया अमित ने चिल्लाते हुए कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हम पुलिस है इतना कहते हुए अमित ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और उसमें बोलने लगा देव सर आप सब लोग यहां आ जाए चौल नंबर एक की तरफ हमें साजिद मिल गया हमें और सपोर्ट की जरूरत है जल्दी आइए सर अब तक अमित को चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया ये क्या कर रहे हो तुम लोग पुलिस को इस तरह से रोकने का मतलब जानते भी हो अमित ने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए पीछे हटने को कहा इस बीच अमित के हाथ ऐसी उसका वॉकी टॉकी भी जमीन आरोप गिर गया लेकिन वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे उधर विक्रांत खुद भी इन लोगों ऐसी चारों तरफ ऐसी घिरा हुआ था फिर विक्रांत ने अमित ऐसी तेज आवाज में कहा ठीक है तुम लोग जाओ उसे पकड़ो बचके भागने न पाए तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ विक्रांत को इतना कहते वो लोग धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे। तभी विक्रांत ने एक के सिर का बाल पकड़ कर उसका मुठ्ठी बांध कर बिना कुछ देख उन पर टूट पड़ा थोड़ी ही देर में उसने चार पांच लोगों को मारकर वही धराशायी कर दिया उधर जैसे ही अमित और सुदेश उन गुंडों की भीड़ से अलग हुए वो तेजी से साजिद के पीछे भागने लगे लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद फिर से उन दोनों के सामने चार पांच लोग आकर खड़े हो गए हे भगवान अब क्या करूं? क्या हो रहा है आज ये उन गुंडों को देखकर अमित के मुंह से निकल पड़ा उसने चिल्लाकर विक्रांत को बताया कि उसे भी गुंडों ने घेर लिया अब विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई वो पागलों की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा लाल भू जो कुछ समझ में आ रहा था सब चलाया जा रहा था अब तक उसे जितना कराटा आता था उसने सब यहाँ पर दिखा डाला अब तो जो भी विक्रांत के आगे आता वो अपनी नाक मुंह आख पुरवा ही जा रहा था हालांकि इस बीच विक्रांत को भी बहुत बार पंच खाने पड़े लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ विक्रांत के मारने का तरीका अलग था वो जिस किसी को भी मारता था उसके चेहरे पर ही पंच करता था जिससे एक बार पंच लगने के बाद वो आदमी दोबारा लड़ने के लिए आगे नहीं आता था ऊपर से ये नॉर्मल लोग ही थे इन्हें लड़ाई झगड़ा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए वो ज्यादा देर तक विक्रांत के आगे टिक नहीं पा रहे थे विक्रांत पागलों की तरह उन्हें पीटने में लगा हुआ था उस बीच उसे दो तीन लोगों ने पकड़ लिया और फिर एक आदमी ने सामने सा से आकर विक्रांत के सिर पर किसी चीज से खून बहना शुरू हो गया खून आता देख सभी तभी विक्रांत इधर उधर भागते हुए कुछ ढूंढने लगा उसे वहां एक लोहे का रोड मिला विक्रांत ने रोड उठाया और भाग रहे गुंडो को पकड़कर उनके कंधे में वो रॉड फसा दिया उसकी चीख पूरे चौल में गूंज पड़ी